संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व दुर्योधन और धित्राष्ट्र की बातचीत तथा विदुर की सलाह वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मेजय हस्तिनापुर लौटने पर शकुनी ने प्रज्ञाचक्षु धिताष्ट्र के पास जाकर कहा महाराज मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूँ कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है वह दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है आप उसके शत्रुजनित शोक चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते धिताष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा बेटा तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले दुबले एवं विवर्ण हो गए हो मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं मालूम होता तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते फिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है दुर्योधन ने कहा पिताजी मैं तो कायरों के समान खा पी पहन अपना समय काट रहा हूं। मेरे हृदय में द्वेश की आग धधक रही है जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी देखी है मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता मैं दिन दुर्बल हो रहा हूँ युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं के इतना धन रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या सुना तक नहीं था शत्रु की अतुल धनराशि देख कर मैं बेचैन हो गया हूँ श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं परंतु उत्तर की ओर पक्षियों के सिवा कोई नहीं जाता पिताजी अर्जुन वहाँ से भी अपार धन राशि ले आया लाख लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर संकेत रूप से जो शंख ध्वनि होती थी उसे बार बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान इंद्र यम वरुण कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं होगा उनकी राजलक्ष्मी देख कर मेरा चित्त जल रहा है मैं अशांत हो रहा हूँ दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनि ने कहा दुर्योधन वह राजलक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ मैं दूध क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूँ युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं परंतु खेलना नहीं जानते तुम उन्हें बुलाओ मैं कपट द्यूत से उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले लूँगा शकुने की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा पिताजी द्यूत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्यूत के द्वारा ही पांडवों की सारी राज्यलक्ष्मी ले लेना उत्साह दिखाते हैं आप इनको आज्ञा दे दीजिए ऋतराष्ट्र ने कहा मेरे मंत्री विदुर बड़े विद्यमान हैं मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूँगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए वे दूरदर्शी हैं जो बात दोनों पक्ष के लिए हितकर होगी वही वे कहेंगे दुर्योधन ने कहा पिताजी यदि विदुर जी आ गए तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे ऐसी अवस्था में निसंदेह प्राण त्याग कर दूँगा तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगिएगा मुझसे आपको क्या लेना है दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने के लिए निश्चय किया और उनके पास कब समाचार जब सब समाचार भेज दिया समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलयुग अथवा कलह का प्रारंभ होने वाला है विनाश की जड़ जम रही है वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुँचे बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा राजन मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में परस्पर वैर विरोध न हो धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी तो यही करता हूँ परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजों में कलह नहीं होगा भीष्म द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनिति नहीं होगी इतना कहने के बाद धित्राष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया और एकांत में उससे कहा बेटा विदुर बड़े नित्य निपुण और ज्ञानी हैं वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो विदुर की बात परमहितकारी है उनकी सम्मति से काम करने में ही तुम्हारा हित है भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश किया था विदुर उसके मर्मज्ञ हैं यादों में जो यादों में जैसे उद्धव वैसे ही कौरवों में विदुर मुझे तो जीवन में विरोध ही विरोध दिख रहा है जुआ आपस की फूट का मूल कारण है इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो देखो माता पिता का, का काम है हित अहित समझा देना सो मैंने कर दिया है तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर पक्का भी कर दिया है जिन्हें में क्या रखा है छोड़ो यह बकेला दुर्योधन ने कहा पिताजी मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है इसमें मुझे संतोष नहीं है मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देख बेचैन हो रहा हूँ मेरा कलेजा बिहर रहा है हाय मेरा कलेजा पत्थर का है तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूँ मैंने अपनी आँखों देखा है कि युधिष्ठिर के यहाँ नीपचित्रक कोकुर का कारस्कर और लोहजंग आदि राजा दासों के समान विनीत भाव से सेवा टहल कर रहे थे समुद्र के अनेक द्वीपों रत्नों की खानों और हिमालय के राजा तनिक देर करके आए थे इसलिए उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गई यशिष्ठिन ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ हीरो रत्नों और मड़ी माड़िकियों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई थी कि उसके ओर छोर का पता तक नहीं चलता था जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए मैंने क्षण भर विश्राम किया तब भेंट लिए राजाओं की भीड़ बड़ी दूर तक लग गई थी मैदानों बिंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिक की शिलाएँ बिछाकर बावली सी बना दी है मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिक के गज पर वस्त्र उठाकर चलने लगा भीमसेन ने यह समझकर कर हंस दिया कि यह हमारी संपत्ति देखकर कर भौचक्का हो गया है और रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है जिस समय मैं बावली को स्फटिक का गच समझकर जल में गिर गया उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, नहीं। कृष्ण अर्जुन द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थी इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी है जिन रत्नों को मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आँखों देखा है समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वैराम पारद आभीिर और कितव जाति के लोग जो वर्षा के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं अनेकों रत्न बकरे मेढे गौ सुवर्ण खच्चर ऊंट और तरह तरह के कंबल लिए भेंट देने को फाटक पर खड़े थे परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता था मल्लेक्ष देशाधिपति प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त बहुत से ऊँची जाति के घोड़े और उपहार लेकर आए थे परंतु उन्हें भीतर घुसने की आज्ञा नहीं मिली चीन शक ओड, जंगली बर्बर, -बर, काले काले हार फूड पहाड़ी नीप और अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर ही खड़े रहे और भी कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी अरबों घोड़े पद्मों के मूल्य का सोना भेंट में लेकर आए थे परंतु उनकी भी वही गति हुई पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मेरू और मंद्राचल के बीच में शैलोदा नाम की नदी है उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस एकाशन अरह प्रदर दीर्घवेणु पारद कुलिंद, तंगड़, तंगड़ और पतंगड़ आदि जातियां बसती हैं उनके राजा डालियों में भर भर कर चीटियों के द्वारा चुनी स्वर्ण राशि भेंट के लिए ले आए थे उदियाचल निवासी करुषराज और ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी जो केवल चाम पहनते शस्त्र रखते और कच्चा फल मूल खाते हैं उपहार ले लेकर आए थे कितने ही राजा खड़े खड़े भीतर प्रवेश करने की बात देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञांत में आने की आज्ञा करते थे विष्णुवंशी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए चौदह हाथी दिए थे पिताजी इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है अर्जुन श्री कृष्ण से जो काम पूरा करने के लिए कहते हैं वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं अधिक क्या कहूँ अर्जुन के लिए श्रीकृष्ण स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के लिए हस्ते हंसते प्राण निछावर कर सकते हैं अस्तु चारों वर्णों के दिए हुए प्रेमोपहार विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देख मेरी छाती जलने लगी है मैं मरना चाहता हूँ पिताजी कहाँ तक कहें राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्न से जिनका भरण पोषण करते हैं उनमें तीन पद्म दस हजार हाथी घोड़ों के सवार एक अरब रथी और असंख्य पैदल हैं चारों वर्णों के लोगों में से मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन पान अलंकार एवं सत्कार ग्रहण न किया हो युधिष्ठिर अठासी हजार गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते हैं दस हजार उर्धरेता मुनिजन सुवर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं पिताजी द्रौपदी स्वयं भोजन करने के पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कोई कुबड़े बौने लंगड़े लूले भोजन किए बिना रह तो नहीं गए पिताजी पांचालों के साथ पांडवों का संबंध है और अंधक तथा विष्णुवंती विष्णुवंशी उसके सखा हैं इसलिए केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते बाकी सभी उनके करद समा सामंत हैं बड़े बड़े सत्य प्रतिज्ञ विद्वान व्रति वक्ता याज्ञिक धैर्यशाली धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के समय बाल्िक स्वर्णमंडित रथ ले आए राजा सुदक्षिण ने उसमें काम्बोज देश के सफ़ेद घोड़े जोते महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिषपाल ने ध्वजा दक्षिण देश के राजा ने कवच मगधराज ने माला पगड़ी व, वसुदान ने साठ वर्ष का हाथी एकलव्य ने जूते अवंति राज ने अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल लाकर दिया सल्ल ने सुंदर मूठ की तलवार और सुवर्ण जटित पेटी चेकितान ने तरकस और काशीराज ने धनुष दिया इसके बाद पुरोहित धौम और महर्षि व्यास ने नारद असित और देवल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अभिषेक किया उस अभिषेक में महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे उस समय युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभामान हो रहे थे अभिषेक के समय सातकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन तथा नकुल एवं शहदे ने दिव्य चमक ले रखे थे वरुण देवता का कलसोदधि शंख जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था और सहस्त्र छिद्रों का फुहारा जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था लेकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से उनका अभिषेक किया पिताजी यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 सौ बैल ब्राह्मणों को दिए उनके सिंह सोने से मढ़े हुए थे यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी वैसी रंतिदेव नाभाग मानधाता मनु पृथु भगीरथ यति और नहुष की भी नहीं होगी पिताजी उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है चैन नहीं है मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जाता हूँ शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ दुर्योधन की बात सुनकर धित्राष्ट्र ने कहा बेटा तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो पांडवों से द्वेष मत करो द्वेष की देश को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है तो ऋत्विजों को आज्ञा दो तो, तुम्हारे लिए भी राजसुई महायज्ञ हो जाए तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दे, बेटा दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम है जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी होता है दूसरों का धन मत चाहो अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो यही वैभव का लक्षण है जो विपत्ति से दबता नहीं कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति जो सावधान और विनयी है उसे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं अरे बेटा वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं उन्हें काटो मत उनका धन भी तुम्हारा ही धन है ना इस गृह कलह में अधर्म ही अधर्म है उनके और तुम्हारे दादा एक हैं तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो दुर्योधन ने कहा पिताजी आप तो बड़े अनुभवी हैं आपने जितेंद्री रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय फिर इस स्वकर्म में धर्म अधर्म की शंका उठाने से क्या मतलब गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रुओं को दबाने का साधन ही अस्त्र है शस्त्र है केवल मार काट के साधनों को ही तो शस्त्र नहीं कहते असंतोष से ही राज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूं संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए वही नेत निपुण है जो असावधानता व शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है वह अप उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को ही खा जा हैं वैसे ही साधारण शत्रु भी बलवीर्य से अभिवृद्ध होकर बड़े बड़ों का संहार कर डालते हैं शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाने चढ़ाए रखना भी भार ही है धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है पांडवों की राज लक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चिंत नहीं हो सकता अब मेरे लिए केवल दो ही मार्ग है पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है हृतराठ ने कहा बेटा मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बढ़े बखेड़ा बड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुल नाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है दुर्योधन ने कहा पिताजी यह कोई नई बात तो नहीं है पुराने लोग दूध क्रीड़ा किया करते थे उनमें न तो झगड़ा बखेड़ा खड़ा होता था और न तो युद्ध आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए नित्राष ने कहा बेटा तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारी जो मौज हो करो देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले से ही जान ली है संयोग ऐसा है लाचारी है क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है राजा धित्राष्ट्र ने सोचा कि देव अत्यंत दुस्तर है देव के प्रताप से मैं अपने विचार भूल गए पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ उसमें एक हजार खंभे एवं सुवर्ण तथा वैदूर्य से जटित सौ दरवाजे हों उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक कोष की हो राजाज्ञानुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया